अथर्वेदिया मंडुक्योपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ रात शांति प्रकरण का तेईसवा कार्य का देख रहे थे हेतु जायते नादे फल चापत आदिर्न विद्यते विद्यते ये अनादे फेतुर्न जायते और फलम चापी अर्थात अनादे फलम फल न जाए थे स्वभाव निर्निमित कारण अभाव तो कार... कोई भी कार्य नहीं होता है क्यों कहते हैं कि जिसका आदि नहीं है आदि अर्थात कारण जिसका कारण नहीं है तस् आदि आदि अर्थात उत्पत्ति जिसका कारण नहीं है उसका उत्पत्ति नहीं होगा अगर मिट्टी नहीं है तो घट भी नहीं होगा टीका में कहा तक तो गए थे हम लोग दो सौ द्वितीय पृष्ठा में दो सौ द्वितीय कार्यक्रम दो सौ दो, दो पृष्ठा क्या है दो सौ इक्कीस टीका में दो सौ सौतीय अच्छा हमको दिखता नहीं पंक्ति कैसे कौन सा पंक्ति में वस्तुलो वस्तु जन्म उसके नीचे दो सौ सामिया अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ <स्छा>। वो बाकियों का आधा आप कहते है ना फलम अभी हेतु हेतोर अनादे न जाए थे फलो भी हेतु ऐसी नहीं उत्पन्न होता है दोष साम्यात जैसे अनादि फल से हेतु का उत्पत्ति नहीं होता है क्योंकि अनादि से अगर कुछ उत्पन्न होगा अनादि तो हमेशा है आ जो उत्पन्न होगा वो भी हमेशा ही उत्पन्न होगा तो अनादि से अगर उत्पन्न मानेंगे तो हमेशा उत्पन्न होगा इसी प्रकार की अनादि धर्माधर्म से अगर शरीर के उत्पन्न होना मानेंगे तो फिर शरीर हमेशा ही उत्पन्न हो यह दोष होगा और नापी स्वभावत तो है स्वभावत तो अर्थात तो निमित्तम अंतरेण फलम हेतुर्वा जायते कोई निमित्त के बिना फल अथवा हेतु का जन्म हो जाएगा फल अर्थात तो शरीर हेतु अर्थात धर्मा धर्माधर्म कोई निमित्त नहीं है और आपको फल मतलब हेतु शरीर और धर्मा धर्माधर्म बनने लगेंगे ये बात नहीं है कोई निमित्त होगा तो भी कुछ जन्म होगा तत्र हेतु हेतुमाह उसमें हेतु क्या है कहते विद्यते विद्यते तस्य इसका कारण नहीं है उसका उत्पत्ति भी नहीं हो पाएगी इसे आगे टिका में कारणरहित जन्म जिसका कारण नहीं है उसका जन्म भी नहीं हो पाएगा वस्तुनो वस्तु जन्माभावे जन्मा हेत्वंतरपर श्लोक सूचयती वस्तुनो वस्तुतः जन्माभाव वस्तुन षष्ठ्यंत वस्तु का कोई भी पदार्थ का वस्तुतः वस्तुतः अर्थात वास्तविक किसी भी पदार्थ का वास्तविक जन्म नहीं होता है ये कहने के लिए श्लोक है हेतुअतर पर तुम श्लोक से सूचयती यह बात कहता है ये दूसरा हेतु कहता है पहले तो एक हेतु कह दिया था कि अनादि अगर होगा तो कार्य कारण भाव नहीं होगा कार्य कारण भाव नहीं होने से फिर अजाति ही जन्म नहीं होता है अभी ये दूसरा कहते हैं इसको हा? हेतु अंतरम सूचित वस्तु न वस्तु तो जन्म हेतु अंतर पर श्लोक से सूचयती कि भाष्य में कि अच्छा आगे ठीक है मैं हेतुअतरम एवं दर्शय तुम प्रथम प्रतिज्ञा करोती ये श्लोक दूसरा हेतु कहता है कि जन्म क्यों नहीं हो पाएगा तो हेतु को दूसरा दु, जो हेतु उसको दिखाने के लिए पहले प्रतिज्ञा करते हैं भाष्य में हेतु फल ओर अनादित्व अभ्युपगत बलाद हेतुफलोर अजन्म एवं अभ्युपगतम सिया हेतु फलय अनादित्व सिद्धांत कहता है पूर्व को अगर आप हेतु और फल को मानते हैं अनादिंग तो हेतु फलयोर अजन्म एवं अभ्युपगतम सियात अगर दोनों को आप अनादि कहेंगे तो फिर दोनों का जन्म ही नहीं होगा ये बात आपको मानना पड़ेगा बलपूर्वक मानना पड़ेगा ठीक है मैं फलाद ततस्य ततच इति अभ्युपगमान कथम अजन्म अभ्युपगत पूर्व पक्षी कहता है फल से हेतु का उत्पत्ति होता है ततस्य ततच फल फल से हेतु हेतु से, हे से फल इसका उत्पत्ति माना जाने से कथम अजन्म अभ्युपगत अजन्म ये कैसे स्वीकार कर लिया गया तो फल से हेतु और हेतु से फल ये उत्पन्न होते हैं अजन्म कैसे हो गया पूर्व पक्षी पूछता है भाष्य में कथम इतना पूर्व पक्ष का शंका है टीका में तत्र तर योजन या परिहरति तत्र अर्थात तो इथम इतम शंकाया विद्यमान ऐसे शंका होने पर तो तर्थ शंकायाम पूर्व जो पूर्व पक्ष शंका कह दिया फल से हेतु हेतु से फल होगा तो इसमें असंभव क्यों हो जाए अर्थात तो अजन्म क्यों हो जाएगा हेतु से फल का जन्म फल से हेतु का जन्म हेतु अर्थात धर्मा धर्म फल हो गया शरीर तो धर्मा धर्म से शरीर शरीर से धर्मा धर्म इसके उत्पत्ति होगी अजन्म कैसे हो गया जन्म तो होता है ये शंका होने से सिद्धांति प्रथम पाद का अनुवाद करके उसका उत्तर देते हैं भाष्य में अनादेर द्वितीय पंक्ति में भाष्य में अनादेर आदि रहता जायते अनादे है अनादि का अर्थ है जिसका आदि नहीं है आदि रहिता आदि रहित कौन है फलात फला न जायते क्योंकि श्लोक का प्रथम पद है हेतु न जायते नादे हेतु न जायते उत्पन्न नहीं होता है हेतु अर्थात धर्माधर्म धर्माधर्म का उत्पत्ति नहीं होती है किसी से अनादि से अनादि को नहीं फल फल अर्थात शरीर अनादि शरीर से धर्माधर्म नहीं होता है टीका में तदेव उपपादयते ये, ये सिद्धांति का प्रतिज्ञा वाक्य हो गया अनादि हेतु फल से हेतु का उत्पत्ति नहीं होती है ये कहने से आगे सिद्धांति उसका स्पष्ट कर रहा है भाष्य में नहीं अनुत्पन्नात अजात अनादे फ जन्म इश्यते तोया ये सम्बित एक बढ़ा देंगे तो फिर इनको नहीं अनुपन्नात अजात अनादे फलात, है फला सब समान अधिकरण है अनुपन्न अनुप अनुत्पन्न अनुत्पन्न क्यों कहते हैं अजात उत्पन्न नहीं हुआ क्यों अज है अज है उत्पन्न नहीं हुआ है अज है जन्म नहीं हुआ तो अजय है और कब से है कहते अनादे है अनादि कल से है कौन है कहते फल फल अठा शरीर जन्म नहीं हुआ है अज है और जो शरीर है उससे हेतु तो, अठा हे तो धर्मा धर्म इसका जन्म तो या आप ऐसे नहीं मानते हैं टीका में कहते हैं पूर्व पृष्ठा में फलम कार्य करण संघात कार्य करण संघात कार्य अर्थात शरीर करण अर्थात इंद्रिय शरीर इंद्रिय इसको कार्य करण कहा जाता है संघात अर्थात मिला हुआ शरीर इंद्रिय इसी को कहा जाता है संघात संघात अर्थात मिला हुआ कार्यकर्ण कहते हैं और हेतुर्धर्मादि तो यह धर्म अधर्म इसको हेतु शब्द से कहा जाता है फलम च पी भागम विभजते श्लोक का द्वितीय भाग हो गया फलम फलंच, फलम चापी स्वभावत उसमें फलम चापी जो द्वितीय है उसको कहते हैं में फलम च आदि रिताद अनादेर हेतु यहाँ तक वाक्य है फलम च चर्थात द्वितीय वाक्य पहले हो गया फलाद हेतुर न जायते दूसरा वाक्य है कि हेतोर फल हे हे तो हेतु पंचमी है उसके लिए कहते हैं आदि रहतात अनादेर हेतु तो हो सब कर्मधारे हैं हेतु जो कि अनादि है उससे भी फल का उत्पत्ति नहीं होती है तो ये क्यों नहीं होता है टीका में कहते हैं अजात जायते इति न अभ्युपगम्यत इति संबंध यहाँ जो कहा गया फलम आदि अजात अजात तो गया आगे टीकाकार कहते हैं अजात जायते जायत न अभ्युपगम्य तो आप इसको नहीं मानते हैं इस प्रकार के यह संबंध करना है ये पंक्ति आगे है अच्छा भाष्य में आगे है स्वभाव तो एवं निर्निमित जायते न अभ्युपगम्य ये वाक्य में श्लोक में द्वितीय पाद में दो बात कहा गया फल अनादि हेतु से फल की उत्पत्ति नहीं होती है और स्वभावों से भी किसी के उत्पत्ति नहीं होगा स्वभाव अठा कोई निमित्त तो नहीं है किसी का जन्म हो गया ये भी नहीं होगा और दो चीज कहा गया था भाष्यकार भी दो चीज मिला करके कह देते हैं फलम च आदि रहताद तो अनादेर हेतु आगे स्वभावत ये हो गया तृतीयक बात है जायते इति न अभ्युपगम्यते जायते इति न अभ्युपगम्य ये दोनों के साथ आएगा अर्थात तो आदि रहितो रहित अनादिजसे फल न जाय... जायते इति न अभ्युपगम्यते एक वाक्य हो गया दूसरा हो गया स्वभाव तो वो निर्निमित जायते इति न है स्वभाव से कोई उत्पन्न हो जाएगा स्वभाव अर्थात तो कोई निमित्त नहीं है कोई कारण नहीं है कुछ हो गया कहीं ऐसा कैसे हो गया कहते उसका स्वभाव ऐसे हो जाएगा कहता ये नहीं होगा स्वभाव से कुछ नहीं होगा आप भी नहीं मानेंगे टीका में स्वभावत तो पदम योजती स्वभावत जो श्लोक में पूर्वार्ध में अंतिम में है स्वभावत इस फल का कथन करते है स्वभावत अर्थात निमित्त रहित कोई कारण नहीं और किसी का जन्म हो जाएगा ये संभव नहीं था आगे टीका में फलितम निगम यती यहाँ तक अभी क्या फल हुआ भाष्य में कहते हैं तस्मात अनादि तुम अभ्युपगछता तो अजन्म एव अभ्यूपगम्य थे क्यों ये सब को खंडन कर दिया अनादि से जन्म नहीं हो पाएगा अनादि से अगर जन्म होगा अनादि तो है हमेशा है तो जन्म सर्वदा हो शरीर रहे तो धर्माधर्म हमेशा हो धर्माधर्म है तो शरीर हमेशा बने एक बन गया फिर बने फिर बने इस प्रकार तो इसलिए ये सब नहीं माना जा सकता है अच्छा आगे भाष्य में तस्माद् अनादिव अभ्युपगछता हेतु फलयर अजन्म एवं अभ्युपगम्य इसलिए जो लोग हेतु और फल हेतु धर्म फल शरीर इसको अनादि जो लोग कहते हैं आप कहते हैं ऐसे अभ्युपगछता त्वया हेतु फलय अजन्म एवं अभ्युपगम्य इसलिए उसका जन्म होता ही नहीं है यही मानना पड़ेगा टीका में इसी को स्पष्ट करते हैं। न हेतु फलयोर जन्म बोर अनादिव अभ्युपगन तुम हेतु फल का अगर जन्म होता है फिर आप उसको अनादि नहीं कह पाएंगे अनादि कहेंगे तो जन्म नहीं होगा ये दो चीज है जन्म होगा तो अनादि नहीं हुआ अनादि हुआ तो जन्म नहीं होगा और अभ्युपगम्य ते तो जन्म एवं तयोर आकस्मिक सियाद और अगर अनादि मान करके हेतुफलों को आप अनादि मानेंगे तो अजन्म एव हेतुफलों को अजन्म क... अनादि कहेंगे तो जन्म तो हो ही नहीं पाएगा इसलिए तयो हो तय हो अर्थात तो हेतुफल ओर जन्म एव अगर हेतुफलों को अनादि कहेंगे तो वो अजन्म ही होगा अतर्कितब अनाभिमतम बलाद आपको कि, किसी से होता है तो वह उसको कहा जाएगा अकस्मात तो अगर किसी से नहीं होता है कहते जाता आकस्मिक आकस्मिक होता तो है हटात हो गया क्यों ऐसा हुआ कहते कुछ पता नहीं इसको आकस्मिक इसलिए तो आकस्मिक आकस्मिक क्या हो जाएगा अजन्म आप नहीं मानने पर भी स्वीकार करना पड़ेगा हेतु पल का जन्म नहीं होता आगे ठीक है स्वभाववाद निराकरण प्रतिज्ञातम उत्तरार्ध अवष्ट भयना प्रतिपादय स्वभाववाद निराकरणम प्रतिज्ञातम स्वभाव से कुछ हो जाएगा कोई कारण नहीं है कुछ निमित्त नहीं है ऐसा बन गया स्वभाव से बन गया वो सब नहीं होगा उसने कुछ कारण मानना पड़ेगा इसलिए स्वभाववाद निराकरण स्वभाववाद का निराकरण जो कि पूर्वार्ध में कहा गया था अंतिम वर्ण शब्द था स्वभावत तो उसका जो पूर्वार्ध में प्रतिज्ञा किया था उत्तरार्ध में उसका प्रतिपादन करते हैं भाष्य में यस्माद् आदि ही ही आदि ही न न न विद्यते विद्यते यस्य लोके तस्य आदि की? आदि पूर्वोक्ता जातिर यस्माद् क्योंकि कारण नीद्यते आधिकार्थ कारण जिसका कोई कारण नहीं होता है लोक में जिस पदार्थ का कोई कारण नहीं होता है ती आदि आदि अर्थात पूर्वोक्ता जातिर पूर्वोक्ता अर्थ अनादित्व अभिमत हेतुफल ठीक है तो हेतुफल योग जाति जिसका कारण नहीं है उसका जन्म नहीं होगा बिटी है तो घट बनेगा गौ है तो बछड़ा आएगा अगर वो नहीं है कारण नहीं है तो फिर किस कार्य हो जाएगा आगे भाष्य में कारणवत वही आदिर अभ्युपगम्य ते न अकारणवत कारणवत कारण वाला ही जो जिसका कारण है उसी का ही आदि आदि अर्थात तो उत्पत्ति जन्म जिसका कारण है उसी का ही जन्म माना जा सकता है न अकार जिसका कोई कारण नहीं है उसका जन्म नहीं हो पाएगा जैसे बंध्या पुत्र तो कारण नहीं होने से उसका उत्पत्ति नहीं होगा तो इसलिए जो स्वभावत तो किसका उत्पत्ति हो जाएगी निर्निमित्त तो कारण बिना उत्पत्ति हो जाएगी ये सब संभव नहीं है ये तेईस मास उच्चारण करेंगे आगे कहते हैं वस्तुनो वस्तु जन्म अयोगात अजम विज्ञान वास्तविक जन्म अयोगात वास्तविक किसी का जन्म नहीं हो पाएगा इसलिए अजम विज्ञान मात्र अजम अर्थात तो जन्म नहीं होता है किसी का भी कौन है वो कहते हैं विज्ञान मात्रम विज्ञान मात्रम और चिन्ह मात्र सचिद आनंद जिसको कहते हैं ब्रह्मा परमात्मा वो ही एक ही मात्र है किसी का कभी जन्म वास्तविक तो नहीं होता है जैसे हम सब स्वप्न में देखते है कुला मिट्टी से घट बना दिया और हम कहते हैं स्वप्न में घट का जन्म हो गया इसी प्रकार जागृत में भी कह देते है ये कोई सब वास्तव नहीं है विज्ञान मातम तत्व विज्ञान मातरम चिन्ह मातम चैतन्य ब्रह्म जी इति कट वो हि तत्व इध्यादी यहाँ से बौद्ध का विचार चलेगा तो ध्यान दो करके इसको और लेना है इति सात नंबर टिप्पणी बुद्ध शिष्या बुद्ध का चार शिष्य है चार शिष्य अर्थात का चार विभाग है चार शिष्य थे उनको तो हजारों लाखों थे तो उनका चार विभाग है सौत्रिक वैभाषिक योगाचाराध्यमिका सौ, सौत्रांतिक पहले दिया वैभाषिक योगाचार माध्यमिक माध्यमिक लोगो कहते हैं कुछ नहीं है शून्य ही है शून्य से जगत बनता है फिर जगत शून्य में लय हो जाता है ये कुछ नहीं है शून्य ही वास्तव तत्व आगे उसके नीचे ये उनका सबसे श्रेष्ठ है कुछ नहीं है उनका नीचे है योगाचार वो कहते हैं कि जो बुद्धि होती है वही सब कुछ है बाहर में कुछ पदार्थ नहीं है घटो तो पटो नदी पर्वतम दूसरों के साथ बात करते हैं खाते हैं पेट भरता है पीड़ा होती है ये होता है हाथ जल जाता है अग्नि से ये सब होता है अब कैसे है। कहते हैं कि बाहर कुछ पदार्थ नहीं कहते हैं कुछ नहीं है केवल ज्ञान और वही ज्ञान ही सब सोचता है जैसे स्वप्न में स्वप्न में कुछ बाहर का पदार्थ होता है स्वप्न में कोई बाहर का पदार्थ होता है नहीं होता है फिर सब दिखता है तो इसी प्रकार की खाली ज्ञान मात्र स्वप्न में केवल ज्ञान ही होता है तो इसी प्रकार की वो लोग कहते हैं आगे तृतीय हो गया सौत्रांतिक बीच में वैभाषिक सौत्रांतिक बाहर में पदार्थ है किंतु हमको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है पर्वतों को देखते हैं आठ से तो नहीं होता है प्रत्यक्ष है किंतु आप अनुमान करते हैं कि यहाँ एक पर्वत है क्यों? कहते हैं हमको पर्वत का ज्ञान हुआ पर्वत का ज्ञान हुआ तो वहाँ पर्वत होना पड़ेगा नहीं तो पर्वत का ज्ञान कैसे हुआ कहते हैं आठ से दिखता है कैसे दिखता नहीं वो पर्वत का ज्ञान हुआ अच्छा और चतुर्थ हो गया वहभाषिका ये लोग कहते हैं कि बाहर में पदार्थ तो है और हमको दिखता भी है किंतु बाहर का पदार्थ तो क्षणिका इस क्षण में हम पर्वत को देख रहे हैं फिर अगला क्षण में वो पर्वत नाश हो गया हम दूसरा पर्वत को देख रहे हैं दूसरे क्षण में दूसरे ज्ञान और दूसरा पर्वत वही पर्वत है नहीं है समान दिखता है तो वो कैसे वही नहीं है अभी नया पर्वत आ गया कैसे बना गया कौन बनाया इसको अभी तो कहते हैं कौन बनाया वो प्रश्न बाद में है किंतु नहीं है वो पूर्व क्षण वाला गया द्वितीय क्षण में नया ज्ञान नया अर्थ तो सब कुछ नया है ऐसे वो लोग अलग अलग माध्यम तो ये माध्यम कैसे चार तत्र प्रत्यक्ष अनुमान वैद्यतया क्रमशः आद्य घट्टि प्रत्यक्ष अनुमान वैद्यतया क्रमश आद्यौ घटादी बाहर अभ्युपगछत वो वैभाषिक वाले प्रत्यक्ष मानते हैं ना सौतांत्रिकता तो अनुमान करता है और यहाँ कह ना प्रत्यक्ष अनुमान या क्रमशः आद्यौ अच्छा मतलब तो प्रत्यक्ष अनुमान में क्रम नहीं है क्यूँकी सौतांत्रिक तो अनुमान मानते हैं वैभाषिक प्रत्यक्ष मानते हैं इसलिए आद्य सौतांत्रिक वैभाषिक और वो प्रत्यक्ष अनुमान में यथा, का, यथा संख्या नहीं है किंतु किन्तु क्रमशः जो कह दिए अर्थात चार में से जो क्रम में पहले दो हैं वो दोनों को ले आ गया इसको आप रिवर्स एरो कर दे सकते हैं वैभाषिकों को सौतांतिक से पहले कर दीजिए एरो कर दीजिए वैभाषिक प्रथम तत्यक्ष अनुमान भेद्यतया क्रमश आद्यौ दौ वैभाषिक लोग प्रत्यक्ष मानते हैं और सौतांतिक लोग अनुमान मानते हैं घटाधि बाहर अभ्युपगछत क्षणिक विज्ञान शून्य तथा आद्य मतम उत्थापय अंत्यो दो जो योगाचार माध्यमिक वहाँ पे योगाचार वाले आंतरक्षणिक विज्ञान अंदर में है क्षणिक है और विज्ञान है और द्वितीय हो गया शून्य वो तो दूसरा दो तो ठीक है तो इसलिए आद्य तत्र तथा आद्योर मतम उत्था प्रथम द्वो का मत कहते हैं ये दोनों को मिला करके बाह्यर्थवादी कहते हैं इनका बाहर में अर्थ होता है एक किंतु प्रत्यक्ष देखता है दूसरा अनुमान करता है बाहर में अर्थ ये दोनों को बाह्यर्थवादी कहते अभी उनका खंडन करेंगे टीका में इधानीम बाह्यर्थवादी प्रद्पते है सनिमित्व मन्यथा मैनाशत संलेशोपलब परतंत्रस्तिता मता प्रज्ञप्ते है सनिमित्व अन्यथा दलेश्धेश परतंत्रास्तिता मता मता जैसे प्रज्ञप्ते है प्रज्ञप्ते है अर्थात विज्ञानवादी लोग जो क्षणिक विज्ञान कहते हैं उसी को प्रज्ञप्ति से लेना पड़ेगा यहाँ प्रज्ञप्ति से चैतन्य नहीं लेना है ब्रह्म नहीं लेना है प्रज्ञप्ति अर्थात जो क्षणिक विज्ञान एक नंबर टिप्पणी दे दिया शास्त्री शासन शास्त्रादी प्रतीति ये जो शास्त्री उपदेश करने वाला है शासन जो उपदेश शास्त्र जो ग्रंथ ये सब का प्रतीति हो रही है ये सब का जो प्रतीति वृत्ति ज्ञान है इसलिए प्रज्ञाप्ति का अर्थ वृत्ति ज्ञान ये अभी अर्थवादी वाले विज्ञानवादी को कहते हैं क्योंकि विज्ञानवादी बाह्य अर्थवादी को खंडन करता है इसलिए बाह्य विज्ञानवादी को कहते हैं प्रज्ञप्ति जो है जो क्षणिक विज्ञान है वो सनिमित्व सनिमित्व दोनों टिप्पणी स विषयत्व स विषय तत्व स विषयत्व ठीक है सविषयत्व जो भी विज्ञान है उसका कोई विषय होना चाहिए अन्यथा अगर आप विषय नहीं मानेंगे तो द्वयनाशत वैचित्र कैसा होगा अगर बाहर में कोई विषय नहीं है आपको नाना प्रकार की ज्ञान क्यों होगा सुसुप्ति में कोई विषय रहता है नहीं सुसुप्ति में नाना प्रकार की ज्ञान नहीं होता है तो अभी कहते हैं, बाहर में अर्थ नहीं है तो नाना प्रकार की ज्ञान नहीं होगा अन्यथा द्वय नाश तो द्वय अर्थात तो भेद वैचित्र्य बाहर में घटो पटो नदी पर्वत है तो हमको नाना प्रकार की ज्ञान होता है और बाहर में अगर नदी पर्वत घटो पटो नहीं है हमको ये अलग अलग ज्ञान क्यों होगा वो तो सब एक ही होना चाहिए खाली ये कहते हैं और दूसरा बात कहते हैं संकलेश उपलब्धेश अग्नि से जब दहन हो जाता है शरीर का क्लेश होता है पीड़ा होती है जब अग्नि से दहन हो जाता है आग से जब हाथ जल गया पीड़ा होती है होती है तो कहते हैं संकलेश संक्ले क्लेष कष्ट क्ले इसका उपलब्धि होती है पीड़ा होता है पता चलता है तो अगर पीड़ा होता है पता चलता है तो ये पीड़ा ये तो ज्ञान से अलग है ना पीड़ा होती है ऐसा पता चलता है क्यों अब कहते हैं कि हाथ जल गया ये अगर बाहर में पदार्थ नहीं है तो ऐसा क्यों होगा कहेंगे ये हो सकता है कभी दुख हो जा सकता है तो क्यों कौन चाहेगा कभी दुख बाहर में कोई कारण है तो कोई अर्थ है तो दुख हो सकता है नहीं तो क्यों होगा तो संकल्प से उपलब्ध और दूसरा बात है कि परतंत्र अस्थिता मता परतंत्र तंत्र दर्शन दूसरे को जो दर्शन है दूसरों का जो शास्त्र है वो लोग भी मानते हैं तो खाली आप लोग नहीं मानेंगे ये कैसे होगा बाकी लोग मानते हैं और बाहर में पदार्थ नहीं है तो हाथ जलता कैसे पीड़ा होती है कैसी? और बाहर में अगर पदार्थ नहीं होगा तो ये ज्ञान में वैचित्र कैसे होता है कभी घट ज्ञान कभी पट ज्ञान कभी नदी ज्ञान कभी पर्वत ज्ञान ये अलग अलग कैसे होता है तो इसलिए विज्ञान का विषय होता है बाह्य अर्थवादी करते हैं ठीका मैं ज्ञान से सत्य वैचित्र्य अनुपत्ति प्रमाणी प्रत्यय वैचित्र्यम अन्यथा अनुपपत्या ज्ञान से सीक्रिय कल्प्यते अगर ज्ञान का विषय नहीं रहेगा तो प्रत्यय प्रत्यय अर्थात ज्ञान ज्ञान में वैचित्र्य नहीं आएगा विषय है तो ज्ञान अलग अलग प्रकार की होगा अगर विषय नहीं है तो ज्ञान अलग अलग क्यों होगा एक ही होना चाहिए श्लोक में कहा अन्यथा दो अनाशय अग्नि अग्निदाहादि प्रयुक्त दुख उपलब्ध अस्ति अस्थि बाह्यर्थ इतिहास अग्नि से दाह हो गया दाह हो जाने से तत्प्रयुक्त उसके चलते दुख उपलब्धि होती है अग्नि से दाह होने से दुख होगा होगा तो दुख उपलब्धि अगर बाहर में कोई पदार्थ नहीं है तो बाहर में अग्नि रहेगा बाहर में कोई पदार्थ नहीं है अग्नि रहेगा बाहर में कोई भी पदार्थ नहीं है नहीं। फिर अग्नि रहेगा नहीं, नहीं है अग्नि नहीं रहेगा तो जल जाएगा जल जलेगा नहीं तो फिर पीड़ा होगा किंतु पीड़ा होती है तो मानना पड़ेगा कि जल गया और क्यों जल गया क्योंकि अग्नि है तो ये दूसरा अर्थापति देते हैं अग्निगा प्रयुक्त दुख उपलब्धि अनुपत्ति अर्थात अग्निदादी प्रयुक्त दुख अन्यथा अनुपत्तिया बाह्य पदार्थ कल्प्यते अगर बाहर में पदार्थ नहीं होगा तो अग्नि नहीं है तो दाह नहीं होगा तो पीड़ा भी नहीं होना चाहिए इसको कहा गया संक्लेष से आगे टीका में परतंत्रम परतंत्र अर्थात तो परकीयम शास्त्र दूसरों का जो शास्त्र तो अभी ये विज्ञानवादी लोग कहते बाह्यर्थवादी लोग कहते हैं वो लोग कहते हैं कि देखिए ये बाकी जो है मीमांस है योग वाले है वो सब संख्या वाले है वो लोग सब कह रहे हैं बाहर पदार्थ तो है तो परकीय शास्त्र तस् अस्थिता परकीय शास्त्र अस्थिता और तद विषय से बाह्यर्थ से विद्यमानता अस्तिता का अर्थ तद विषय बाह्य अर्थ से विद्यमानता ये जो सब अन्य का दर्शन शास्त्र है वो सब में बाह्य अर्थ कहा गया है कहा गया कि आप शिव जी के ऊपर ध्यान करना गंगा जी के ऊपर ध्यान करना अपना हृदय कमल में ध्यान करना ऐसे सब कहा जाता है इतने सारे पदार्थ है पृथ्वी है जल है तेज है वायु है आकाश है सुख है दुख है भावना है संस्कार है ये सब इतने पदार्थ है कहा जाता है आगे टीका में श्लोक से तात्पर्य भाष्यकार अभी का व्याख्यान करते हैं उपत से दृढ़ीकरण चिकित्स या जो अर्थ कह दिया गया उसका दृढ़ करने के लिए फिर आक्षेप करते हैं जब विचार चलता है दोनों पक्षों के बीच में ये विचार क्यों चल रहा है यहाँ कहते हैं कि बौद्ध और वेदांति के बीच में विवाद हो रहा है क्या वहाँ एक बौद्ध बैठा है और एक वेदांति बैठा है विवाद हो रहा है अभी तो सब वेदांति लोग ही विचार करते हैं मिलकर के कहते हैं कि ऐसा विचार करने से हमारा अंदर में जो संशय उठता है वो सब धीरे धीरे दूर होगा ये संशय हमारे अंदर में जो उठता है वही पूर्व पक्षीय कहा जाता है यहाँ ग्रंथकार कहते हैं ऐसा संशय हो सकता है उसको दिखाते हैं और उसका उत्तर दिया जाता है इसको कहते हैं सिद्धांति कहता है तो ऐसे दिखा करके सब धीरे धीरे स्पष्ट करते हैं टीका में उसको कहते हैं उक्त से क्या है वस्तुत्व नास्ती वस्तुनो नास्ती वस्तुत्व जन्म इतनी उत्तर तस्वीर दृढ़ीकरण पूर्वोत्तर पक्षीभ्याम चिकित्स्य तया तो पुनराक्षेप मुख्य बाह्या प्रस्थान उत्थय वस्तुन षठी वस्तु का नास्ति वस्तुतः जन्म कोई भी वस्तु का वास्तव जन्म नहीं होता है उत्तर ये बात कहा गया है तस्वृीकरण मुस्क दृढ़करण के लिए पूर्वोत्तरपक्ष के द्वारा चीकृष पूर्वोत्तरपक्ष उत्तरपक्ष सिद्धांति पूर्वपक्ष विरोधी विरोधी अर्थात हमारा मन हमारा अंदर में सब संशय उठता है वही यहाँ विरोधी और यहाँ आचार्य समाधान देते हैं वही हो गया सिद्धांति तो ये ग्रंथ सब जितने पढ़ेंगे सब में ऐसे आएगा एक पूर्व पक्ष कहा जाएगा एक सिद्धांति कहा जाएगा पूर्व पक्ष हमारा संका हमारा मन में जो सब उठता है सिद्धांति सब उतर दिया गया इसलिए शास्त्र अगर पढ़ेंगे दीर्घ दिन तक एक मनुष्य को जितना शंका हो सकता है सब कहा गया है आपका सारे शंका दूर हो जाएगा कभी मन में और कोई कठिनाई नहीं होगी तो चिकित्सयते तया तो पुनराक्षेप मुख्य न बाह्यर्थवादी न प्रस्थान उत्थापयती उसके द्वारा अभी अर्थात पूर्व उत्तर पक्ष के द्वारा फिर आक्षेप करके आक्षेप करेगा पूर्व पक्ष ये कैसे होगा ये कैसे होगा बार बार कहेगा आक्षेप करता है उसको कहते हैं आक्षेप करता है विरोध करता है बाह्य अर्थवादी का प्रस्थान अभी दिखाते हैं बाह्य अर्थवादी का जो मत हो उसको दिखाते हैं उसको दिखाएंगे क्योंकि वेदांत तो कहता है कभी किसी का जन्म हुआ नहीं कोई मानेगा सामान्य लोग इसको तो यही है कि जो पूर्व पक्षी यहाँ है बाह्यर्थवादी कहते हैं बाहर में सब पदार्थ है तो वेदांत उसका अभी निराकरण करेगा तो अभी सिद्धांत क्या दिखाएगा? दिख का विज्ञानवाद खंडन करेगा विज्ञानवाद का शून्यवाद खंडन कर देगा उन्हीं का अंदर में और शून्यवाद को सिद्धांत खंडन कर देगा हो जाएगा काम ठीक टीका में ब्रह्म स्वरूप भूताम प्रज्ञाप्तिम प्रतिषेधती जो श्लोक में प्रज्ञप्ति कहा गया है वो चैतन्य ब्रह्मो को निर्णय लेना है इसको कहते हैं भाष्य में प्रज्ञानम प्रज्ञप्ति जो प्रज्ञप्ति श्लोक में कहा गया उसका अर्थ प्रज्ञानम कहते हैं ब्रह्म ये श्रुति में आता है कहते नहीं शब्दादि प्रति प्रज्ञान शब्द का अर्थ शब्दादि का प्रतीति प्रतीति अर्थात तो अनुभव कहीं शब्द हुआ हमको अनुभव होता है इसी को प्रज्ञान कहा जाता है प्रतीति प्रतीति का अर्थ ज्ञान ज्ञान अर्थात हमको शब्द हुआ ज्ञान हुआ घट देखे ज्ञान हुआ ज्ञान तस्या कारण विषय स निमित्त सविषयत्व श्लोक में आया प्रज्ञप्ते है सनिमित्व प्रज्ञप्ति का अर्थ हो गया जो शब्द आदि का प्रतीति ज्ञान शब्द रूप रस गंध घट पट नदी पर्वत ये सब ज्ञान होता है इसको प्रज्ञांपते वह प्रज्ञाप्ति का सनिमित्तम अर्थात ये प्रज्ञाप्ति का कोई ना कोई एक निमित्त है निमित्त कौन है कहते हैं निमित्त कारण क्या है कहते हैं विषय अर्थात ज्ञान होता है तो एक विषय होगा इति इतना स निमित्त विवक्षित प्रज्ञान प्रज्ञान ज्ञान हो रहा है तो कोई विषय होगा टीका में साकार विद्वश्य साकारवाद विज्ञानवाद चार नंबर टिक्पण देखिये साकार नील पीतादी आकारे विज्ञानमे प्रथत शेष विज्ञानवादी लोग कहते हैं तो कहते हैं कि हमको दिखता है कि ये नीलम वस्त्रम, वस्त्र पीतम आम्रम दिखता है कि रक्तम पुष्प ये सब इस प्रकार के दिखता है तो बाहरवादी कहते हैं विज्ञानवादी कहते हैं कुछ दिखता नहीं आप ऐसे सोचते हैं खाली अर्थात खाली मन में ही चलता है कहते हैं साकार वादम ज्ञान में एक विषय का आकार होता है जैसे हमको घटाकार ज्ञान हुआ घट देखे तो घटाकार हो गया पोटा देखे तो पटाकार हो गया पर्वत देखे तो पर्वताकार हो गया यही ज्ञान इसी प्रकार की कभी रक्त आकार कभी पीत तो अर्थात पी तो तो पिला कभी हरित हरित अर्थात तो ये ंग कहते हैं ये केवल ज्ञान ही सब तत्त हो जाता है कुछ अलग पदार्थ तो नहीं है इसको कहते हैं साकारवाद विज्ञानवाद इसका विद्वष्य अभी वाय कह रहा है और विज्ञानवादी का निराकरण कर रहे हैं भाष्य में वैभाषिका एक प्रत्यक्ष से जानता है एक अनुमान से जानता है पूर्व प्रश्न में टिप्पणी में दिखाया था ना दो होते हैं अच्छा भाष्य में द्वितीय पंक्ति में स्वात्म व्यतिरिक्त इति विषयतयाकार छूट गया हलंत स्वात्म व्यतिरिक्त विषयतया जानी महे स्वात्म व्यतिरिक्त स्वात्म अर्थात विज्ञान विज्ञान व्यतिरिक्त विषयता इति विषयताज्ञान से भिन्न विषय भी है हमको घटका ज्ञान हुआ उससे भिन्न घट है ऐसा कहते हैं इति तो प्रति जानी है हम ऐसा प्रतिज्ञा करते हैं घट ज्ञान से भिन्न घट है ऐसा हम पहले प्रतिज्ञा करते हैं ठीक है मैं अभी ऐसा महर्थवादी कहा अभी विज्ञानवादी उसका खंडन करते हैं प्रज्ञा तेर विषय निरपेक्ष नो अतिरिक्त तो विषयता विज्ञानवादी कहा जो ज्ञान होता है उसके लिए विषय नहीं चाहिए घट ज्ञान होने के लिए घट नहीं चाहिए तो कोई अपेक्षा नहीं है विषय को इसलिए न सो अतिरिक्त तो विषय इसलिए बाहर में विषय नहीं चाहिए ऐसे विज्ञानवादी कहने से बाह्यवादी कहता है भाष्य में द्वितीय पंक्ति में नहीं निर्विषया पर जपति शब्द आदि प्रतीति जो शब्द आदि का प्रतिति होती है प्रतिति अर्थात ज्ञान शब्द रूप और का जो ज्ञान होता है वो निर्विषया नहीं होगा अर्थात विषय नहीं है आपको ज्ञान होगा विषय नहीं है आपको शब्द सुनाई देगा विषय नहीं है आपको रूप और अस घटो फटो सब दिखने लगे हो नहीं पाएगा ऐसा कहता है क्यों कहते निमित ये जो विज्ञप्ति है जो विज्ञान है उसका विषय होना चाहिए तो हो विषय तो हो नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा टिका में समित सवे न स्फुर जो भाष्य में कहा, तृतीय पंक्ति में तस्या स निमित्व अर्थात है की सविषयत्व स्फुर विषय है तभी ज्ञान होगा विषय नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा आगे तम अव द्वितीय पाद योजन या तो द्वितीय पाद कह करके वही हेतु का विस्तार करते हैं हेतु क्या दे दिए विषय नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा इसको कह दिए अभी द्वितीय पाद में कहते हैं अन्यथा द्वयोनाशत अगर विषय नहीं मानेंगे तो ज्ञान में वैचित्र्य नहीं आएगा भट ज्ञान होगा फिर पट ज्ञान होगा नदी ज्ञान पर्वत ज्ञान ये सब क्यों होगा बाहर में कुछ पदार्थ नहीं है तो।, तो इसको कहते हैं भाष्य में अन्यथा अन्य अर्थ निर्विषय के अगर ज्ञान का विषय नहीं रहेगा विषय नहीं रहेगा अर्थात शब्द स्पर्श नील पीत लोहित आदि प्रत्यय वैचित्र्यो नाश नाश का अर्थात अभाव अभाव प्रसिजित अगर ज्ञान का विषय नहीं मानेंगे तो शब्द स्पर्श नील तो, लोहित तो, तो अर्थात तो रक्त वर्ण लाल ये सब जो प्रत्येक का वैचित्र्य ज्ञान में जो नाना प्रकार की होता है ये सब द्वय द्वय अर्थात तो विविध नाना प्रकार ये सब का नाश हो जाएगा वैचित्र्य नहीं रहेगा नाश अर्थात तो अभाव प्रसज पदार्थ नाना नहीं है तो ज्ञान क्यूँ नाना होगा एक ही घट है हमको घटो पटो नदी पर्व तो सब ज्ञान होता है एक ही घट है तो हमको घटो पटो नदी पर्वत सब ज्ञान होगा नहीं होगा और वो घट भी नहीं है आपको किस चीज का भी ज्ञान होगा कभी तो कुछ का ज्ञान नहीं होगा केवल मैं हूं इतना ही होगा तो इसलिए वो लोग कहते हैं बाहर में पदार्थ नहीं है तो आपको नाना प्रकार के ज्ञान कभी नहीं होगा आगे टीका मै प्रसंग से इष्टत्व प्रत्या, प्रत्याचे तो बाह्य अर्थवादी कह दिया बाहर में विषय नहीं है तो आपको नाना प्रकार ज्ञान नहीं होगा विज्ञानवादी कहेगा नाना प्रकार की ज्ञान न हो तो आपको घटोपटन नदी पर्वत ऐसे नाना प्रकार की ज्ञान न हो कोई बात नहीं है जिसको घटोपटन नदी पर्वत नाना प्रकार की ज्ञान नहीं होगा वो मुक्त होगा ना बद्ध होगा फिर तो मुक्त हो जाएगा उसका कोई और ज्ञान नहीं है कुछ ज्ञान नहीं होता है वो तो मुक्त हो गया तो, सिद्धांत मतलब ये विज्ञानवादी ये बात अभी कहता है कहता है कि प्रसंग इष्ट अर्थात ज्ञान में वैचित्र्य नहीं आएगा सिद्धांत बाह्यर्थवादी कहता है भाष्य में न चाह प्रत्यय वैचित्र्य से द्वय से अभाव अस्थि प्रत्यक्ष प्रत्यय का जो वैचित्र्य प्रत्यय ज्ञान ज्ञान का वैचित्र गट ज्ञान पट ज्ञान नदी ज्ञान पर्वत ज्ञान ये जो नाना प्रकार की होता है नाश को नाव तो शब्द दिया उसका व्याख्यान करते हैं नाश आगे तस तहसील है तो नाशत तो अर्थात पंचमी है नासत में नाश है प्रकृति और कहते हैं नाश नाश का अर्थ क्या है अभाव अर्थात तो नाश अभाव प्रसजियेत तो नाश तो हमें पंचमी है अर्थात तो अभाव अभावत्वात् हो जाएगा अर्थात तो वैचित्र्य का नाश हो जाएगा वैचित्र्य नहीं रहेगा बाहर में विषय नहीं माने और आप कहेंगे कि वैचित्र्य न हो ज्ञान में ये कैसे है आपको पता चलता है नाना प्रकार की ज्ञान होता है और आप कहेंगे को हमको कोई नाना प्रकार की नहीं होता है ये तो ऐसा नहीं चलेगा आज <coughs> <अजीन> जित तक ओ पूर्ण मद पूर्णमित पूर्णमिद्यूर्णश पूर्णमादायशिष्यतेम शांति शांति शांति शंकर शंकर सूत्र मह